गोविंद हरि गोविंद गोविंद गोविंद हरि भगरण वेदी पाम गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण का जीवंत रहस्य लीला दर्शन का अमृत हम ग्रहण कर रहे हैं हमने बहुत कुछ जाना है काश हम चल भी पाते इसे आत्मसात कर लेते और अपने निष्ठा श्रीहरि की चरणों में अर्पित कर पाते कुछ करने के बाद भी यदि हमारा स्वभाव नहीं बदला तो हमने कोई सत्संग नहीं किया कुछ नहीं पाया भक्ति एक निर्बंध हवा है और ये पाठशाला की भांति है जिसे कक्षा कक्षा पढ़ते हुए तभी इसमें पारंगत हुआ जा सकता है इसमें दक्ष हुआ जा सकता है कोई ये सोचे कि बचपन की माला अंततः तक उसे राह दे देगी वो अपने को धोखा दिया इस भक्ति में हमें रोम रोम स्नान लेना होता है पवित्र होना होता है और उसी को हम वेद की ऋचाओं में ब्रह्मा सूत्र में और कृष्ण की कथा में बराबर श्रवण पान कर रहे हैं लेकिन क्या हम उसे आत्मसात कर पा रहे हैं बचा रहे हैं अथवा नहीं हम सब अब जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है यात्रा जो निर्बाध चलती रहती है यूनिया बदलती हैं लेकिन जीव और आत्मा की नर-नारायण की जोड़ी निरंतर गतिमान रहती है यहाँ लोगों और आसमानों की बात हम नहीं करते ईश्वर घट घट बासी है हर घट में बसे है राम हम गाते हैं फिर भी हम उनकी नकल करते हैं जो केवल काल्पनिक सांप्रदायिक सोच भर जीते हैं धर्म संप्रदाय नहीं होता धर्म भेदभाव नहीं करता धर्म प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव रखता है एको ब्रह्म द्वितीय नाचते जबकि संप्रदाय भाव कराते हैं लड़ाते फिड़ाते हैं यही धर्म और सांप्रदायिक सोच का भेद है सनातन धर्म है बहुत से संप्रदायों ने इसे स्वीकारा है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सनातन कोई संप्रदाय है ये धर्म है धर्म जो जीव मात्र में प्राणी मात्र में भेद नहीं करता एको ब्रम दीय नाशते जो पेड़ पौधों में जीवधारियों में मनुष्यों में किसी प्रकार का भेद नहीं करते वाह जगत की औपचारिकताएं जगत की नाट्यशाला की लीला मंच है इससे अधिक धर्म से नहीं स्वीकारता जैसे मंच पे दो लड़के अभिनय करने आए हैं एक दशरथ बना है दूसरा लड़का कौशल्या बना है अब मंच का नाटकीय औपचारिक सत्य क्या है कि कौशल्या एक दशरथ है लेकिन मंच का एक निहित सत्य क्या है दोनों लड़के हैं। तो धर्म उस निहित तत्व सत्य को मानकर चलता है संप्रदाय वाह आडंबर और औपचारिकताओं को ही सब कुछ मानता है ये दोनों में आए वेद खोले आज की विचार क्या कह रहे हैं विजनाछया पाद्य अखन अख्यन रिण्य प्रऊम वह शिष सवेतु सेव देव्यास्थे विश्वाभुव तस्थो इसका संधि विच्छेद करेंगे और अर्थ करेंगे इसका विजनाश या विजन कहते हैं कि जो अकेला है जो प्रलय और उत्पत्ति के उपरांत भी अकेला ही रहता है जब सब कुछ शून्य में चला जाता है तो भी वो अकेला रहता है वही रहता है और जिसके द्वारा आच्छादित होता है संपूर्ण सचराचर वो ईश्वर आत्मा वो घटघटवासी वो जीवन का सत्य कृष्ण जो कि वेद पीछे ऋषि ने कृष्ण की स्तुति में कहा है और हम स्तुति की रिजाओ में हैं। विज्ञान विजनांश या जो अकेला है और सब में जब सचराचर मृत हो जाता है प्रलय को प्राप्त होता है फिर भी वो रहता है जो कभी नष्ट नहीं होता क्षिति पा दो कहते हैं नीले को नीलाव आकाश भी जिसके चरणार विंद है वो व्यापक अखयन रथम अखयन अर्थात जो अदृश्य होकर न दिखता हुआ तुम सब में रहता है आत्मा बनकर ये कोई अलग नहीं वही है तो कहा विजनां छवाह पादो ख्यान रथम हिरण्य प्राउंगम कि जो सुनहरी उमंगों को विचारों को ज्योतियों को कल्पनाओं को हम सब में धड़कता रहता है वह हंता और जिसके द्वारा निरंतर जीवन प्रवाहित रहता है सांसें धड़कने चलती रहती हैं जीवन निर्बाध चलता है शाश्वत विशाहा वो शाश्वत अजर अमर अविनाशी रहा अदृश्य रूप से हम सब में रहता हुआ क्या करता है सवितुर कि वो सूरज की भांति जैसे सूरज दुर्गंध को सुगंध में बदलता है नए कोपलों को खिलाता है उनको नए प्राण देता है तो विशाहा कि जो शाश्वत जीवन के क्षणों को जीवन के अमृत मूल्यों को देता है और जो सूरज की भांति ही हमारी मृत्युओं को हमारे असत्य और अज्ञान को नष्ट करता हुआ जैसे सूरज सबको प्रकाश देता है ये सूरज को भी ऐसे शस्त्रों सूर्यों को प्रकाश देने वाला है अश्य ऐसा उपाय जो तुम्हारे शरीर में व्याप्त होकर स्थित है विश्वा आज अमर होने के लिए उस आत्मा में भी माने विगत होने के लिए स्वा माने मृत्यु हाँ विश्वा उस मृत्यु से रहित होने के लिए आज वो अमर आत्मा हमें बैठा है है ना और वो ही है भुवना ने भुवना संपूर्ण लोगों का स्वामी है सभी भुवनों में उसी का प्रकाश उसी की ज्योति है और वो तुम में बैठा है तस्थ उसमें आकर तथर्भाव से स्थित हो जाओ आज उसे अंगीकार करो स्वीकार करो आज छोड़ दो सब विषयों के सहारे दंभ के सहारे जीते हो लोभ के सहारे जीते हो मुंह और कपट के सहारे जीते हो भौतिकताओं के सहारे जीते हो पैसे के सहारे जीते हो लेकिन ये सब बेसहारे हैं उसके बिना जिसके सहारे जीते हो आज उसे जानो और उसी को सहारा बनाओ अर्थात अंतिम रूप से उसके हो तुम कहो कि हमने माला दीजी हमने घंटी बुनगुनाई कहा इसका कोई अर्थ नहीं है बच्चा तुतला के बोले अच्छा लगता है लेकिन अगर जवानी और बुढ़ापे तक वो तोतलाता रहे तो वो बड़ा भद्दा लगता है और कोई उससे प्रसन्न नहीं होता कोई सुखी नहीं होता तो ऐसी भक्ति मत करो ये घटिया स्तर तोड़ डालो आज जैसे दिन दिन उम्र बढ़ी है भक्ति अगली पाठशाला में अगले पाठ्यक्रम पर आकर क्यों नहीं चढ़ी है अपने को झूठे दिलासे मत दो क्योंकि मौत हम सबका पीछा कर रही है एठ की जिंदगी पाप की जिंदगी है दंभी भी आधा पापी होता है और झूठ बोलने वाला कभी सत्य नहीं पाता छोड़ दो ये रास्ते पवित्र हो जाओ ये वेद कह रहा है हा? कहा शश्वत विशा जो शाश्वत रूप से हम सब में प्राण वायु बनके आया हुआ है तुम्हारे प्राण पैसों में रखे हैं जबकि प्राण वो है और उस पैसे के लिए तुमने धर्म गमाया आपस के संबंध और विश्वास गमाया है आज दो सगे भी पैसे पर क्या एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं बाप बेटे भी और कितने लुटोगे और कितनी कंगाली की जिंदगी जियोगे क्योंकि मन के कंगाल ही सत्य रूप में निर्धन होते हैं आज इस निर्धनता को उतार फेंको और आत्म धनी बनो आत्मा से जुड़ो जो स्वभाव नहीं बदलेंगे जिनकी सोच नहीं बदलेगी उन्हें इस जीवन में कुछ नहीं मिलेगा कमाई तो यहीं रह जाएगी मरते ही बारह ही तेरह ही होगी और स्वप्न में भी घर वालों को दिखोगे तो वो तुम्हारी गया कराएंगे भगाएंगे तुमको कि आप फिर क्यों दिख रहा है अथवा दिख रही है अब ये दफा क्यों नहीं होते यहां से कुछ नहीं है तुम्हारा और जो हो सकता है तुम्हारा आत्मा का धन है आत्म धनी बनो इन सड़े हुए सहारों का संग करोगे तो तुम धर्म कभी नहीं पाओगे आओ कि अपने आप को एक आंदोलन दे एक क्रांति लाए कि प्रभु आपके सहारा ही सहारा होगा अब हम किसी अपराध को सहारा नहीं बनाए हम भूखे सो लेंगे अभाव में जी लेंगे लेकिन नारायण आपसे हटके अब कोई पाप नहीं करेंगे सांसें धड़कने क्षण आपके दिए हैं और हम विषयों को दे आए तो से तो हमसे बड़ा अधम पापी और कौन होगा ये हम कथा भी नहीं करेंगे और ब्रह्मसूत्र में भी देख ले फिर कथा में आए क्या कहते हैं चमसवध चमसवध विशेषात चमस कहते हैं यूं तो मशक को भी जो चमड़े की होती है और चमड़े की मशक ये शरीर भी है तो शरीर को भी चमस कहते हैं कोई भी बर्तन अथवा पात्र उसको भी हम चमस कहते हैं हवन करते समय जो शुरुआ आपके हाथ में होता है चमचा उसको भी हम चम्मच कहते हैं तो कहते हैं चमसवत अविशेषाथ कि खाली शरीर को और भौतिकताओं को ही सब कुछ मान के जीना ये गौण विषय है इसका इसकी कोई विशेषता नहीं उसको खोजो जो सृष्टि करता है कैसे खोजो कि बर्तन कैसा भी हो साफ सुथरा हो अब वो बलटोई हो कड़ाही हो पतीली हो उसका खीर पर कोई प्रभाव नहीं होता खीर तो खीर ही होती है उसमें जो मेवा पड़ता है जो रस पड़ते हैं टेस्ट तो उन्हीं का आता है अब वो चम्मच से पियो या कलछुल से क्या फर्क पड़ता है तो उसी प्रकार ये शरीर और इससे जुड़ा हुआ संपूर्ण संसार स्वयं में कोई विशेषता नहीं रखता है सत्य तो एक गोविंद है घटघटवासी आत्मा है वो जो आज भी बन के शबरी का राम हमारे जूठे भोजन को रथ में बदलता है विशेषता उसी की है बाकी सब अविशेष है अर्थात कोई विशेषता नहीं रखता है इसलिए सम्मान शरीर का नहीं होता भाव शरीर से नहीं होता अज्ञानी जन शरीर को ही सब कुछ मानते हैं ज्ञानी जन आत्मा से जुड़ते हैं सीए राम मैं सब जग जानी आज आप सब जग में सब जग जानते हो सीए राम नहीं जानते स्वामी जी वो ऐसा है ना तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाह है ना वो ऐसा है ना जो इन सतही बातों में रह जाते हैं उनके सारे पुण्य और धर्म नष्ट हो जाते हैं कुछ बाकी नहीं रहता यहां इस ब्रह्म सूत्र में थोड़ा सा सांखे दर्शन को लेकर के भी चर्चा हमारे विद्वान जन करते हैं तो उसे भी नहीं छोड़ सकते कि वो कहते हैं प्रकृति ही सृष्टि का कारण है तो इसलिए जो कुछ है वो चमस ही है प्रकृति ही है ये सत्य नहीं है सांख्य योगियों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने सृष्टि के लिए शब्द प्रयोग किया अजा तो अजा का अर्थ शरीर नहीं होता है अजा का अर्थ अजन्मा है जो अजर अमर है जो तो वहां पर भी आत्मा का भाव है यह ठीक है कि सृष्टि प्रकृति ही सचराचर की उत्पत्ति का कारण है लेकिन कर्ता ईश्वर है जो घटघटवासी आत्मा है तो वहां सांख्य मौन हो जाने के कारण लोगों ने उसको गलत अर्थों में लिया है कि शरीर स्वयं में कुछ नहीं करते अगर करते तो मौत के बाद क्यों सड़ते आत्मा के हटते ही ये समाज का त्याज्य भर बन करके दुर्गंध बनकर क्यों रह जाते हैं। जब तक वो आत्मा है वो शबरी का राम है वो गोपियों का गोविंद है तभी तक ये शरीर है ये देह है जीवन का क्षण है हम हैं, ये संसार है जिस दिन वो यहाँ से लोप हो जाता है ये शरीर ये प्रकृति मृत हो जाती है इसलिए प्रकृति कारण में हो सकती है कर्ता कदापि नहीं इसे अच्छी प्रकार से भली प्रकार से स्पष्ट कर लेना चाहिए ये ब्रह्म सूत्र जो हैं, ये सीमांकन करते हैं वेदों का वैदिक भाषा का अमर कोश का जिसका आगे भाष्य किया निरुपत ने और निरुक्त का भी भाष्य किया निघंतु ने और जो संस्कृत भाषा का धार है तो यहां उन सूत्रों को भी हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि सत्य क्या है वो विद्या गुंगी है वो विद्या निष्प्राण है जिसमें उसके सार्थक भाव नहीं है अभिव्यक्ति नहीं है वो उस रेलगाड़ी की तरह है जिसका हर डब्बा खाली है और भाषा का कोई महत्व तो नहीं होता और रेलगाड़ी अगर खाली डब्बे लिए घूमेगी, तो देश पर सरकार पर सभी पर बोझा ही तो बनेगी क्या और ईंधन खा गई मतलब कोई नहीं जा जब डब्बों में वो माल इधर से उधर ले जाएंगे किराया वसूलेंगे तभी तो कुछ मुनाफा होगा तो वो भाषा घूंगी है अंधी है बहरी है जिसके पीछे भाव नहीं जिसके पीछे मर्यादा नहीं और जिसके पीछे अभिव्यक्ति नहीं है तो कहा चमसवत अविशेषा कि संदर्भों को उल्टा सीधा करके और ये कहो कि यह शरीर ही सब कुछ है ये जन्म ही सब कुछ है हाँ, एक ही जन्म होता है दूसरा होता ही नहीं है इस तरह की मूर्खता की बातों में कोई दम नहीं है तुम्हारा अंतर आत्मा तुम्हें चिता की राख से अन्न में लाया था तुम्हारे शरीर को भी चम्मच को भी उसी ने उस अन्न को दो बर्तनों में दो चम्मच में जिन्हें तुम मम्मी पापा कहते हो वो यज्ञ करके तुम्हें रत्न मांस के कणों में ये स्वरूप दे पाया था फिर वो आत्मा ही तुम्हारे इस दे रूपी चमस में तुम्हारी जूठन को रख में बदलता एक एक सांस एक एक धड़कन एक एक क्षण दे रहा था और आज मनुष्य योनी में आकर तुमने उस आत्मा को नहीं जानना चाहा तो तुम्हारा जीवन सारा व्यर्थ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि मात्र एक उद्देश्य था मेरा उस सत्य को पाना उससे जुड़कर अद्वैत हो आवागमन से मुक्त होना यदि वही नहीं हुआ तो कौन सा धंधा किया है कौन सा व्यवसाय किया है काहे की घर गृहस्थी पाले हो खाली नाटक ही तो कर रहे थे जो इसे समझते हैं वो इसकी राह चल देते हैं और उनकी भक्ति सार्थक हो जाती है आए कृष्ण की कथा में उस अमृत कथा में जो हमारे जीवन का सत्य है रस है रहस्य है गोविंद हम उद्धव जी की कथा में थे और हमने जाना कि कैसे भक्ति कदम कदम आगे बढ़ती है और जिसने जो कदम ही आगे नहीं बढ़ाए अगली क्लास में ही नहीं आए तो वो पिछली क्लास में फेल ही तो है तभी तो बैठे हैं वहां सबसे पहले श्री राधा ने उन्हें समझाया कि निर्गुण और सगुण का झगड़ा विद्वानों का वितंडावाद है पाखंड है इसमें कुछ सच नहीं वो निर्गुण है अथवा सगुण है उसे कौन पहन सका है आज तक निर्गुण निर्गुण में है अथवा सगुण में कोई बड़ा ईश्वर और है क्या जबकि वो एक ही है तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। जो सगुण है वही निर्गुण है जो निर्गुण है सो सगुण है कोई भेद नहीं है अब उसको कि वो खाली सप्तलोक में सब सेवेंथ हेवन में सातवें आसमान में रहेगा ये बंदिश उस पर लगाई किसने थी जरा उसका नाम तो बताओ मुझे है? परमेश्वर पर भी बंदिश लगा गए बड़े विद्वान हो गए भाई जिसके बनाए सारे लोग हैं उसे कौन रोक सकता है कि वो कहां नहीं हो सकता है तो उन्होंने कहा हर रूप वो बनाता है और कलाकार अपनी कृति से ही जाना जाता है हर रूप वो बनाता है ये सारे तुम सबके तो कलाकार तो कृति से ही जाना जाता है उसकी असंख्य रूप है नेति नेति ना इति ना इति उसका इति नहीं हम सारे रूप उसी के किसी एक रूप में उस परम ब्रह्म का निर्गुण का सगुण का भाव ले आओ तुम्हारी भक्ति का श्री गणेश हो जाएगा और बाल कन्हैया तो साक्षात नारायण का अवतार है क्योंकि बाल मूर्ति बाल छवि में विषयाशक्त आसक्त जगत नहीं होता है विषयांतता नहीं होती तो आज से हम इस कन्हैया कोई न्यौछावर होते हैं इसे अपना आराध्य बनाते हैं लो माखन चोर सबके आराध्य होंगे और राधा ने कहा इन्हीं के रूप में बस करके इन्हीं के निमित्त होकर दही भी मथेंगे घर घर घरसी का काम भी करेंगे हम सब अभ्यास करेंगे और सब अब बाल कन्हैया की मनोहारी छवि पर न्यौछावर है मन में भाव नहीं आया रूप नहीं दिख रहा है तो फिर यशोदा जी के यहाँ देखने जा रही हैं पीछे रोटी जले सब्जी जले हाँ कुछ भी हो जाए अब वो तो बावरी है तो भगवान ने लीला की वसणों की हमने कथा में देखा कि कथा अगले अगले पाठ्यक्रम में अगली कक्षा में आई केजी से प्राइमरी में आई ऐसे क्लास क्लास पढ़ती और तुम एक ही जगह ठने बैठे हो फलाने गुरुजी जानवर हो क्या अकल वकल नहीं है अरे आगे बढ़ो तो ब्रह्मा जी ने बच्चों का बछड़ों का अपहरण कर लिया तो भगवान ने दाना रूप प्रकट कर दी है में भी अग्वालों में भी वो वैसे ही लौटे और ब्रह्मा जी की आंख लगी तो साल भर बीत गया हमने कथा विस्तार से सुनी है तो जब आए तो देखा तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और बच्चे और बछड़े लौटा दिए अब जब लड़कों ने कहा कि हमें एक साल ब्रह्मा जी के यहां रहे तो वो कह लगे इनके दिमाग खराब है राधा से पूछा तो राधा कहने लगी कि ये सच कह रहे हैं ये जो तुम भगवान के पीछे भागती थी ना नाटक करती थी वो ईश्वर को कभी अच्छा नहीं लगता पाठशाला का पहला पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम तक ठीक है अब अगली क्लास में भी तो आना है तुमको तो भगवान ने ये लीला करके दिखाया है कि अब मुझे प्राणी मात्र में देखो मुझको देख लिया तुमने अब मुझको सब में देखो आ, आपने तो कहा सबके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे सदविश करेंगे चुगली निंदा करेंगे हाँ दुखी सुखी होंगे तो भक्ति कहा अगली क्लास में आएगी निपट गवार जाए आप सब सबने मुझको देखो तो अब गोपियां बड़ी भोली है कहती हैं तो सासू में भी देखना पड़ेगा बोले हाँ बोले ददिया सास में बोले उसमें भी तो बोले वो तो कुबड़ी है तो कुवड़ी कन्हैया जी का ध्यान दू बोले हां सब धीरे धीरे अपना भाव हो रहे गांव की टिठोली है, है मनोरंजन है लेकिन सब में गोविंद भाव है अगली क्लास में आए और तुमने क्लास नहीं छोड़ी आगे नहीं बढ़े हो सबके साथ तुम्हारा तनाव भरा व्यवहार है कपट का व्यवहार और कहते हैं जिस घर में एक का कपट का तनाव का व्यवहार होता है सारे घर में तनाव छाता है और वो सारा घर जीव जंतु तक लड़ जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है जब रोज सुबह शाम झाड़ू बाहरती हो गंदगी बाहर फेंकती हो हर जगह सफाई रखती हो इस सुसरे को क्यों भूल जाती हो किसे भी तो साफ रहना है इसमें कूड़ा क्यों भरे रहते हो भक्ति कैसे करोगे लोभी कपटी कामी क्रोधी कभी भक्ति नहीं पाते इनसे हटोगे तो भक्ति मिलेगी जो दूसरे के किए हुए का सम्मान नहीं कर सकते अपना ही अपना गाते हैं वो महापतित व्यक्ति होते हैं और जो दूसरे का थोड़ा सा किए हुए का भी ज्यादा भाव रखते हैं वो अपने किए को सदा भूल जाते हैं वही भक्ति की राह पाते हैं जो यही गाते रहते हैं कि हमने ये किया हमन ने ये किया भला ना किया उनको कभी भक्ति नहीं मिलती वो वो पिछले जन्मों की पुण्यों का भी नाश करने आए हैं इसे कभी मत तो का सब में गोविंद भाव रखो तो किसी ने अपराध भी किया है तो वह गोविंद आप जानो आप प्रभु आपकी इच्छा के बिना तो पता नहीं हिलता तो आपको मानसिक शांति और सुख तभी मिल गया नहीं तो आप घंटों पीड़ा में रहते आप उस पाप से भी बच गए, वो जो दूसरे के अपराध पर स्वयं दुखी है हफ्तों दिनों तक दुखी है वो उससे भी बड़ा पापी है जिसने अपराध किया है क्यों क्योंकि अपराध करने वाले ने तुझे एक मिनट सताया था बाकी पंद्रह दिन तुम तो खुद अपने आप को सता रहे अथवा रही हैं, तो इनसे बड़ा अधम पापी और कौन होगा इसलिए अपराधी को भी क्षमा कर दो जिससे तुम महा अपराधी ना हो जाओ समझाया और फिर जब भगवान को अकरूर जी लेने आए और उनको ले गए तो सबने राधा से कहा राधा तूने तो कहा था वो जाएंगे नहीं तूने रोका क्यों नहीं कहा पगली अगली क्लास में भगवान हमें बिठा रहे हैं जब बाहर से कोई खोज जाता है तो व्यक्ति उसे अपने मन और कल्पनाओं में ही तो खोजता है सुनो अब उन्हें भीतर बिठाने की बारी है हम आपको अंतर से अब कभी नहीं जाने देंगे यू शैन लिव विद ऑलवेज ये तीसरी क्लास है आपने कहा प्राइमरी नहीं छोड़ने सुमेरु ऐसे फेरे कि वैसे फेरे कि करतल ध्वनि कैसे करें इसी में आप पढ़े रहे अरे आगे भी तो पढ़ना था तो आप खुश होंगे और वो जो पिता है आपका क्या वो प्रसन्न है कि आप यहीं बैठे हो आगे बढ़ना नहीं चाहते सिर्फ कपट झूठ भरे क्या यही धर्म है क्या यही भक्ति है कि उनको भीतर से मत जाने देना भक्ति भी जीवन की तरह ही जीवंत होती और कक्षा कक्षा आगे बढ़े नहीं तो भक्ति मर गई उसमें तो प्राणी नहीं आए और जब सांदीपनी ऋषि के यहां चले गए कंस को मारने के बाद राजघोषित वो पढ़ने चले गए तो शरद पूर्णिमा की रात राधा ने कहा आज फिर होगा कृष्ण के संग महारास सब कहने लगे कि राधा बावली होगी अरे वो तो वहां है संदीप निके यहाँ का सा भी यमुना के तट पर इकट्ठे हो जाओ वृंदावन में सब वन में आ गए नदी के तट पे तो धीरे से नंद जी पूछते हैं कि राधे क्या सचमुच कन्हैया आएंगे वो तो संदीप ने ऋषि किया है कहने कहा है बोले सादीप ने ऋषि किया तो बाकी सब गोप गोपियों गो से कहती है ठीक कह रहे हैं क्या तो सब मौन है राधा कहने लगी तुमने कहा था कि भीतर रखेंगे तो निकाल दिया क्या सबने कहा नहीं वो तो भीतर है तो कहा उन्हीं से तो महाराज होना है और फिर महाराज हुआ जब ना होने में होने का भाव आए तो भक्ति अगली क्लास पाए ये क्या फलाने के साथ बैठे ठूम मार रहे ये कोई भक्ति नहीं ये विषया शक्ति है जो तीर्थ स्थानों पे और सब जगह हो रहा है ये गलत है भक्ति इंद्रियातीत है वो इंद्रियों की सीमाओं से परे है उसे इंद्रियां नहीं ग्रहण करती जो अनहद है इंद्रियातीत है ही भक्ति है कहा पुकारो उसको अंतर में अपने तो जितनी गोपियां उतने गोविंद सबके भाव के साथ खड़े हैं ये शोधा की गोद में बैठे हैं नंद के साथ गलबैया कर रहे हैं कन्हैया जिस जिस गोपी का जिस जिस गोप का जो भाव उसका आत्मा गोविंद उसके सामने उसी की समाधियों में प्रकट है और यही महाराज है इसी को महाराज कहते हैं ये हमारे अगली कक्षा ली और यहाँ हम खाली माला फेरण में बैठे धोखा करते हैं। फिर अगली क्लास आई कि उद्धव जी ने जब कृष्ण की पीड़ा देखी मथुराधीश की तो वो गोपियों को समझाने आए तो राधा ने पूछा उधव जी आपके परम ब्रह्म रहते कहां हैं अगली क्लास में आए हम देखो भक्ति कक्षा कक्षा कैसे बढ़ती और तुमने कहा कि हम तो खाली ठेंगा भक्ति करेंगे बस ठेंगे हाँ। से तिलक लगाया जय जाएंगे गए ठेंगा भक्ति हो गई ना तुमने प्रभु को गाली दी है जिसने तुम्हें जीवन का आरक्षण दिया तुमने उसकी हर सांस अपमान है, ये भक्ति नहीं है ये भक्ति नहीं है भक्ति तो नौछावर का नाम है तुझसे तो के अब क्या चाहिए तो उधव जी कहने लगे मैं गोपियों को उपदेश दे के आता हूँ समझा के परम ब्रह्म की भक्ति बता के आता हूँ तो राधा ने पूछा ये कथा हम कर चुके हैं थोड़ा सा आभास ले रहे तो राधा ने पूछा कि उधव जी तुम्हारे परम ब्रह्म रहते कहाँ हैं कहा है। वो तो घटगढ़ सब में है तो कहा क्या वो मथुरा में भी है बोले हाँ कहा में सब में है मुझ में है तुम है बोले हाँ सब में और कहा कि तुम कहते हो कि तुम परम ब्रह्म के उपासक तो आज तुम्हें परम ब्रह्म की सौगंध है बताओ तुमने किस में देखा खाली भजन गाते रहे जाप करते रहे तुम उद्धव तुम परम ब्रह्म सब में है ऐसा मान के तुमने किसके साथ एक क्षण भी जिया है उसका नाम बता दो और तब उद्धव को लगा कि वो कब गुफाओं का वो धप प्रपातों के नीचे एक पैर पर खड़ा उद्धव तपता हुआ और आज उद्धव अपने से पूछ रहा है कि रे ब्रह्म ज्ञानी उधव तूने ब्रह्म जब किसी में देखा ही नहीं तो बचा कब था और आज हम सबकी वही तो हालत है भक्ति की बात करते हैं हम क्या उसके आसपास भी कभी हो पाते हैं और तब जब उद्धव लौट के आए तो राधा जी ने बताया उनको वही बताती हैं कि उद्धव हमने बाल छवि में नारायण को देखा परम ब्रह्म को देखा तो हमने उस बाल छवि को सब में देखा तूने ने परम ब्रह्म में देखा उधाव ये सब गोप गोपियां जो रो रहे हैं जो दुखी हैं, जो उसकी भक्ति में है अगर ये कृष्ण के दीवाने होते मथुराधीश के तो दूर कितना है वृंदावन से मथुरा ये रोज जाते हैं वहां दही बेचने तो मिलके ना आते कहते हैं कि शाम को उनकी झांकी होगी प्रभु की तो ये कहते हैं नहीं कन्हैया अकेला है अब वृंदावन की सांझ बहुत अधेरी है भाग्याते रुकते नहीं तो क्या ये परम ब्रह्म की साधना नहीं है बोलो उद्धव उद्धव तूने परम ब्रह्म गाए हैं जिये तो नहीं है भजे हैं लेकिन आचरण में तो उतरने नहीं दिया तूने तो तूने उपासना की कब है और तब उदव भगवान के चरणों में झुकते हैं तो कहते हैं उद्धव भगवान से कहते हैं उद्धव जी क्या आपने मुझे खुद ही यहीं क्यों नहीं उपदेश दिया वहां क्यों भेज दिया कहा यहां मैं मित्र था तुम्हारा तुम्हारा मेरा मित्र भाव था तो जिस भाव में जो भक्त मुझे भजता है मैं उसको उसी भाव में ही तो मिलता हूं यो यथा प्रपदयते ही भजा मे मुझे कंस ने शत्रु भाव में भजा मैं उसे शत्रु भाव में मिला मुझे नंद ने यशोदा ने पुत्र भाव में भजा मैं उन्हें पुत्र भाव में मिला उधव तू मुझे मित्र भाव में भज रहा था तो ये उपदेश मैं तुम्हें कैसे दे सकता था इसीलिए आज भाव बदल गए हैं आज तू मेरा अनन्न्य भक्त है ये वही उद्धव है सारे महाभारत में बार बार ये आता उपक्षा कि वेदव्यास समझाते हैं कि उद्धव कृष्ण सचमुच ईश्वर के अवतार हैं और उद्धव को विश्वास नहीं होता है और भागवत में आके उद्धव मान जाते हैं ये मन उद्धव मान जाए तो जीवन प्रभु के रस से सरस हो जाए विद्वता विद्वान तो रावण भी है तपस्या भी करता है बड़े बड़े योग लगाता है लेकिन क्या वो एक ऋषि का थोड़ा सा भी भाव पाता है इसे समझने की जरूरत है और अब हम फिर कथा में आगे आए थे कि जरा संध के साथ भयंकर युद्ध हो रहे हैं जरा माने अरे अभी भी गूंगे हो क्या <laughs> जरा माने जीर्ण होना और संध माने कितनी सारी भक्ति के बाद भी जरा संध तुम पर आक्रमण करेगा क्योंकि वक्त तुम्हारे संधियों को तोड़ेगा रोग व्याधि विपत्ति सत्रह आक्रमण करता है सत्रह बार जरा संध्या है और भगवान उसे हाँ फिर छोड़ देते हैं जाओ तुम्हारे पर आए हर आक्रमण को किसने छेला? इस शरीर मथुरा में बताओ तो मुझे आत्मा श्री कृष्ण ही तो तो सत्रह बार तुम ग्रसित हुए जरासंध से मन की संधियां तुम्हारी नष्ट थी ईर्षा द्वेश में दे तू तन की संधियां टूटी हुई थी खान पान रहन सहन और व्यवहार से तो सत्रह आक्रमण भगवान ने कहा कि मैं अकेले सहूंगा हूँगा में, में भी अगर तू नहीं जागा तो तू गया जरासंध के हाथ रोज अस्पताल में लाइन में खड़े डॉक्टर साहब दवाई दे दो डॉक्टर साहब क्या कर सकते है? क्योंकि शरीर रोगी नहीं रोगी तो तेरा स्वभाव है रोगी तो तेरा मन है रोगी तो तेरी सोच है रोगी तो रे जीव तू है जब तक तू नहीं सुधरेगा शरीर को कौन सा डॉक्टर निरोग कर देगा और उस स्वभाव को सुधारे बिना तुम कैसे निरोग हो सकते हो जरा संत तो अपना काम करेगा वो इस तन मथुरा को तोड़ेगा ही और अठारहवीं बार जो वो आक्रमण कर रहा था तो भगवान ने तब सौराष्ट्र का जो इलाका है सौराष्ट्र बहुत पुराना नाम है इसका सौ माने सौ हंड्रेड तो जहां सौ द्वारिकाओं की हमने व्यवस्था बनाई थी सौराष्ट्र था ये काठियावाड़ का जो पूरा इलाका और यह था कि क्योंकि असुर लोग यहाँ की बहन बेटियों को ले जाते हैं अवासुदेव को यह था कि इन्हें रोकना है उसके बाद ही तो असुर राजाओं को हम क्षेण कर सकते हैं दोनों ने द्वारिकाओं में ही मथुरा वासियों को भेज दिया था जो दूर दराज गांव के लोग थे उनसे भी कह दिया था कि वो चले जाएं क्योंकि जरा सा जरूर आएगा ये शरीर अमर नहीं है यहाँ जरा संत फिर आएगा भगवान होंगे जो कृष्ण के साथ द्वारिकाओं की ओर बढ़ जाएंगे जो बच जाएंगे जरा संत उन्हें तबाह कर जाएगा मेरी कहानी रहस्य लीलाओं में गुरुकुल में वेद पढ़ाते समय ऋषि मनीषी गुरुजन पढ़ाते हम बालकों को और आज हम बुढ़ापे तक ये कथा नहीं पढ़ पाते नहीं समझ पाते कि जरासंध छोड़ेगा नहीं नहीं छोड़ेगा गोविंद के साथ होले, जरासंध जरा संत क्या बिहाड़ेगा वीरान मथुरा तोड़ेगा तोड़ ले हम तो गोविंद के साथ गए कैसी मार्मिक कथा है मेरी कितना खुला खुला सा नंगा सच है और कैसा अंधा हूं मैं किसे पढ़ नहीं पाता और फिर वही झूठ कपट फरेब लोग मोह आ सकते उन्हीं के भ्रम जालों में उन्हीं को लाठियां और बैसाखियां बनाता हूं प्रभु का नहीं हो पाता नहीं हो पाता उम्र जाती रहती है मैं वहीं गड़ा रहती जरा शब्द तो आएगा काल यवन को भी साथ लाएगा उसका मित्र है काल माने समय यव माने बीज ना नहीं वो वक्त जो तुम्हें निर्बीज करेगा वो काल यवन भी साथ आएगा वो घेर के मारेंगे तुमको यदि कृष्ण के साथ निकल गए तो बच गए तो जब उनकी सेनाएं द्वारिका की ओर जा रही हैं भगवान की आत्माश की किस मथुरा से अब द्वारिका में द्वारिका माने द्वार माने द्वारिका माने एंट्रेंस गेट इस ब्रह्मरंद में द्वारिका में आ नहीं तो जरा ले जाएगा बच नहीं सकता कोई हम में कोई हम में अबड़े ठसे से बैठे माला तो फेर ली है ये तो कर लिया है हाँ? हाँ? क्या बात है बड़ी भक्ति है हाँ? ना तुम्हारी कहानी भगवान वेद व्यास ने पहले राम की कथा में सुनाई महा वाल्मीकि ने सुनाई सभी संत ऋषियों ने सुनाई और फिर कृष्ण की कथाएं सुनाई और तुम अपने को फिर भी नहीं जान पाए तुमने फिर वही सब बातें दोहराई जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए तो बाकी मथुरा वाले जो थे उनसे कहा कि भाई जरासंध भी आएगा काल्यवन भी आएगा अपना ठिकाने ढूंढ लो अगर गोविंद ठिकाना नहीं तो जो मिले तो और है कोई जो तुम्हें बचा सकता और जब द्वारिका की ओर सेनाएं बढ़ रही थीं, तब पीछे से जरा संध ने पीछा किया कृष्ण का आगे से काल्यवन आ रहा था मार्ग में ही काल के साथ झगड़ा हुआ और मुचकुंद ऋषि ने कि हिसाब से काल भस्म हो गया मुचकुंद सभी प्रकार की कुंठाओं का मोचन करने वाली ब्रह्मज्वाला को मुचकुंद कहते हैं सभी प्रकार की कुंठाओं का सभी प्रकार के असत्य ज्ञान का मोचन करने वाली जो ज्योतियां हैं वो मुस्कुंद है वो आग जो सुई है हम सब में ये आग है वही जिसने बनाया हम सबको और सांसें और धड़कने देती है हर रोज ये मुस्कुंद है वह आग जो आज भी हम में तपेश लाए हैं, नहीं सूखे ठाक काट से पड़े होते बदन हमारे कहीं पर वो आग जो धधकती है हम में यज्ञ की ब्रह्म ज्वाला है ये मुस्कुंद है वक्त से कहा आज तुझे जलना होगा और काल भस्म हो गया और जो प्रवेश पा गए ब्रह्मरंद्र में द्वारिका में वो अनंत की राह को चले गए भस्म हो गया काल यवन, हाथ मलता जरा संत रह गया हमारे सामने इस कथा में हमें द्वारिका तक लाए हैं प्रवर्षण पर्वत पार करते ही द्वारिकाओं के दर्शन होते हैं प्रवर्षण कि जहां नित्य भक्ति का निरंतर वर्षा होता रहे बरसात होती रहे ये नहीं कि अब इसके लिए अब उसके लिए भेदभाव नहीं गोविंद है बस गोविंद है एक गोविंद है एक गोविंद है जब निरंतर एकाग एकांगी भक्ति हो और वो कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि उसका सुंदर प्लेटफार्म हमको पहले ही धर्म ने दे दिया है कि अंतर जगत यही मूल जगत है स्व जगत है नित्य जगत है और वाह जगत निमित्त जगत है ड्यूटी जगत है तो ड्यूटी में आसक्ति का काम कैसा लोभ लालच की बात कैसे और स्वजगत में गोविंद बैठे हैं तो जरूरत कहां किसी है तू अपनी ड्यूटी कर और अपने गोविंद में मस्त रहे तो प्रवर्षण निरंतर प्रवर्षण होता रहे उसकी भक्ति रस का न किसी को लिपटाना है न किसी से लिपटना है उसके मनोहारी रूप में बसे रहना है हमें तो अपने धर्म और कर्तव्यों को करना है गोविंद की ही मेरा मूल जगत है ये वृंदावन है ये मथुरा है ये द्वारिका है और आगे वह की राह है क्योंकि मुचकुंद ने भस्म कर दिया है वक्त भोगी और सारी कुंठाओं को यहाँ न अतीत है न वर्तमान है न भविष्य है यहाँ सब कुछ एक आत्मा में ठहर गया है गोविंद है गोविंद है बस गोविंद है आपने कहा कि बस वो जहां बैठे हैं वही करेंगे ना गलत सब कुछ करते हुए भी भक्ति की धारा में हम कक्षा कक्षा आगे बढ़ सकते हैं ये कोरा इतिहास नहीं ये लीला काव्य है ये अमर कथा है अमर कथा है हम सबकी कहानी है अरे जगत में जैसे निपटता है लोग निभा लेते हैं मैं आपको एक रेलगाड़ी का डब्बा दिखाता हूं एक रेलगाड़ी का डब्बा है थर्ड क्लास डब्बा है आप तो सेकंड क्लास कह लें क्योंकि तो थर्ड क्लास खत्म हो गया क्योंकि डब्बे का थर्ड क्लास कब से खत्म हो गया जब से सारा भारत ही फिसड्डी क्लास हो गया बोले भक्ति तो नहीं करेंगे जा। वही करेंगे हम तो हाँ, तो उस डब्बे की कल्पना करो भीड़ है बहुत भीड़ है आदमी जा रहे हैं साल के दिन है यह भी मान लो फिर भी हर कोई घुस रहा है गाड़ी चल देती है जिसको जितनी जगह मिलती है उतने में टिक लेता थोड़ी देर में जब गाड़ी चलती है सब आश्वस्त हो जाते हैं खड़े होके जाना बैठ के जाना एक पैर पे जाना क्योंकि कि, कि, किसी ने जरा सी जगह दे दी उसके बाद सबसे बातचीत भी होने लगती है अरचे परिचय होने लगता है हाँ इधर उधर की बातें भी होने लगती हैं डब्बा आश्वस्त हो जाता है क्योंकि सबको याद है अरे भैया यात्रा है अगले स्टेशन पे इसने उतरना अगले पे वो उतर जाएगा हर कोई जिसका जितना टिकट उतर जाएंगे तो सब सह लेते बोलो थोड़ी देर के लिए मैं मानू सबका दिमाग तुम्ही लोगों की तरह खराब हो गया जो डिब्बे में थे हर कोई कहने लगा मेरा बेडरूम कहां लगेगा मेरा बिस्तरा कहां लगेगा मेरा बाथरूम कहां तो घमासान तो हो ही जाएगी डब्बे में और उस घमासान को जिंदगी कहते हो मुफ्ता को तो बताओ डब्बा वही है लोग वही हैं, कहा तो सब आश्वस्त जा रहे थे और ये सब अब भिड़ क्यों रहे सोच बदली सब बर्बाद और उस बर्बाद सोच को तुम छोड़ना नहीं चाहते और कहते हो कि सत्संग करें कैसे करोगे सोच को बदलो विचारों को बदलो यदि सत्य को पाना है तो। जिसका व्यवहार नहीं बदला उसकी सोच कहां बदली और जिसकी सोच नहीं बदली उसने उम्र तो जरूर खाई है पाया कुछ भी नहीं जिंदगी एक रेलगाड़ी का डिब्बा ही तो है हर एक के पास टिकट है कोई पचास में जा रहा कोई साठ में जा रहा कोई सत्तर में जा रहा जिसका जितना टिकट उसे ट्रेन से तो उतरना ही पड़ेगा लेकिन क्या ट्रेन से उतरते ही उसकी यात्रा समाप्त तो होगी नहीं आगे पता नहीं कौन सी दूसरी गाड़ी पकड़ेगा पता नहीं कैसे जाएगा तांगे से जाएगा कि पैदल जाएगा हर कोई अपनी मंजिल खोजेगा यात्रा तो फिर भी चलती रहेगी डब्बा डा छूट जाएगा पढ़ते क्यों नहीं हो अपने को पहचानते क्यों नहीं वो भाव क्यों नहीं लाते जो प्रभु को रिझा दे गंदे भाव से ही अपना दम क्यों चीना चाहते हैं यह है द्वारिका और जब इसमें नित्य भक्ति का वर्षण होता है तो पर्वत प्रवर्षण होता है पार करते ही सब द्वारिकाओं में जा चुके थे जहां जरा संध भी नहीं आ सकता और काल यमन भी भस्म हो चुका है वक्त भी और यहां से शुरू होती है फिर द्वारिका में हमारी भक्ति रस की कथा कि भगवान ने सौ द्वारिकाएं बनाई हैं परमेश्वर ने है। ये सागर के किनारे की द्वारिकाएं उन असुरों के बेड़ों की इंतजार करती हैं जो जरासन से और बाकी असुर राजाओं से सभी के लड़कियों को बच्चों को बेटियों को बूढ़ों को जवानों को सबको पकड़ के वो ले जाते हैं पिरामिड जो बनवाते हैं असुर लोग क्यों बनवाते हैं कि वो अपने राजा को इस पिरामिड में सुलाएंगे ममी बना के रखेंगे जब शुक्राचार्य आएंगे तो संजीवनी मंत्र से हमारे असुर राज को जीवित करेंगे तो भगवान ने ये पूरे क्षेत्र को सौ अधि अधिपतियों के अधीन किया जो अपने को सेवक मानते हैं क्योंकि कृष्ण कोई साम्राज्य नहीं बनाते आत्मा कोई साम्राज्य नहीं बनाता वो तो सेवक है आज भी आपकी जूठन को रक्त में बदलता है आपसे कोई सम्मान भी तो नहीं मांगता एक एक सांस एक एक धड़कन देता है कभी जताता भी नहीं औलाद देता है घर देता है परिवार देता है कभी कुछ कहता है कुछ कहता नहीं गोविंद तो कुछ कहते नहीं कंस बहुत बोलता है ये मन हमारा वो तो मौन सेवा में लगा है परमेश्वर भी और मन है उदंडता छोड़ता नहीं और मैं मन का संगी हूं आत्मा का साथी नहीं भक्ति कैसे होगी ये मेरी कहानी है एक और इतिहास है एक और समाज है और दूसरी तरफ अध्यात्म है ये महा है ये कथा और इसी को हमने वेद में भी लिया है आय तोरालि ऋचाको विजनाछावाह क्षिपाद्य हिण्य प्रौंग वह शिष सविदु देव उपस्थित विश्वा भुवना ये आज के लिए चाहे कि जो प्रलय के उपरांत भी रहता है बस वही रहता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है वो रहता है और वो था और जो वो सदा है उसी से आच्छादित है जिससे संपूर्ण सचराचर मैं तुम हम सब विजनांश जो अकेला हम सब में रहता है आत्मा है जो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते शिति पाद नीलाकाश भी जिसके चरणार विन्द है ऐसा परमेश्वर आखन रथम कि जो न दिखता हुआ भी इस शरीर में निरंतर रहता एक एक सांस एक एक धड़कन एक एक जीवन का क्षण देता बोलने की ताकत देता है बुद्धि और विवेक से बढ़त करता है और नाना नाना कल्पनाओं को किस सागर सजाता है लहराती रहती हैं नाना प्रकार की कल्पनाएं, उमंगें, इच्छाएं जिससे बुद्धि और विवेक रहता शाश्वत विशा और जो शाश्वत रूप से हमारा प्राण है हमें प्राणों का अमृत पिलाता है सवितुर जो सूर्यों का भी सूर्य है सहस्रो सूर्यों को ज्योति प्रदान करता है अश्य ऐसे उपमाने व्याप्त होना स्थिर माने स्थित होना आओ ऐसे अमर आत्मा में जो संपूर्ण लोग लोकांतरों को बनाने वाला है आओ आज उसमें स्थित हो जाए आओ आज गोविंद में अपने भाव लाए कोई युग नहीं था कोई काल नहीं था कोई लोक नहीं था जहां जहां से यात्रा गुजरी थी हमारी रूप उसी ने दिया था सांस धड़कन वही देता रहा क्या हम उसके कभी नहीं हो पाएंगे क्या हम उसका कभी भी भाव नहीं करेंगे अपने से पूछो <coughs> <coughs> और फिर क्या कहा कि अविशेषात बिशेषा क्या शरीर भर ही चीज होगी जिसका कोई महत्व नहीं ये सूत्र हैं और ये सारी सूत्रात्मक भाषाएं है इसलिए इनके यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होते हैं एंड दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ अ ट्रूथ विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय टाइम तो क्या कहा अविशेषात वेषा खाली ये जो अविशेष है जिसका कोई महत्व नहीं शरीर का और इससे जुड़े इस जगत का क्या उसी कोई विशेषण देते रहोगे आत्मा को कभी नहीं जानोगे एक साल गया है बीत गया है दिन फिर चला जाएगा हम कब जागेगे हमने तो यूं उम्र गवाई है हम तो सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं जबकि धर्म की राह में भौतिक जगत का कोई निरोध नहीं है स्व जगत गोविंद के साथ जिएंगे और बाहर ड्यूटी देंगे जैसे रामलीला के मंच के लड़के क्योंकि मंच के लड़के कुछ पैदा नहीं करते खाली गाते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला क्या वहां पैदा होता क्योंकि दशरथ और कौशल्या दोनों ही लड़के और पंद्रह मिनट में लड़का कहां से पैदा हो जाएगा रामेरा तो उसी प्रकार हमने भी तो नाटक किया शरीर का एक कोष नहीं बनाया अरे बेटा बेटी तुमने कब बनाए थे भाई अंधे धृतराष्ट्र की औलाद बने हो और अंधता को ही उपलब्धि बनाते हो तो कहा चमशवत अविशेषा ये क्या शरीर भर जी रहे हो कभी अपनी अंतर आत्मा को जानोगे गोविंद को जानोगे और उसमें डूब करके ची पाओगे कभी क्या जीवन के इस अमृत से सदा रीते रहोगे तो कर क्या रहे हो नाना जन्मों के पुण्यों का नाश कर रहे हो जिनके कारण तुम्हें मनुष्य भी यो नहीं और आगे सबंधेरा है फिर ना पाओगे ये मानव का तन भी आज नहीं जागोगे तो बटक जाओगे सत्संग